कें उपनिषद प्रथम खंड शांति मंत्र ओम आप्यायन्तु मंगा व्हाु श्रोत्रमथो बल इंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद मा हम ब्रह्म निराकु मा माँ ब्रह्म निराको अनराकणमस्तु अकस्तु तदात्मन निरतेज उपनिष्स्सो धर्मस्ते मयि संतु ते मयि संतो ओम शांति है शांति है शांति है। भावार्थ ओम मेरे सभी अंग वाणी प्राण नेत्र कान आदि ज्ञानेन्द्रियाँ बल तथा समस्त कर्मेन्द्रियाँ पुष्ट हो जगत में सब कुछ उपनिषदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है ब्रह्म की मैं उपेक्षा न करूं, ब्रह्म भी मेरी उपेक्षा न करे ब्रह्म के द्वारा मेरा परित्याग न हो और मैं भी ब्रह्म का परित्याग न करूं। उपनिषदों में कथित सत्य तप आदि धर्म आत्मोपलब्धि में प्रयासरत मुझ साधक को प्राप्त हो वे सब मुझे प्राप्त हों त्रिविध तापों की शांति हो भूमिका कनेशित इत्यादी उपनिष्परब्रह्म विषया वक्तव्या अध्यायस्य से प्रारंभ रागएस्मा कर्मा अशेषतः परिसमापितानि समस्त कर्माश्रय भूतस्य च प्राण उपासनानि उक्तानि उर्मांग साम विषयाणी च। गायत्र साम विषय दर्शनम वंशांतम उक्तम कार्यम केनेसितम से आरंभ होने वाला परब्रह्म विषयक उपनिषद कहने के उद्देश्य से ही सामवेदीय तलव ब्राह्मण ग्रंथ का यह नवा अध्याय आरंभ किया जा रहा है इससे पूर्व के आठ अध्याय तक कर्म कांडों का पूरी तौर से निरूपण किया जा चुका है और समस्त कर्मों के आश्रय भूत प्राण की उपासना तथा साम आदि कर्मांगों को बता दिया गया है इसके बाद गुरु शिष्य की वंश परंपरा के वर्णन तथा गायत्री साम विषयक दर्शन उपासना के रूप में कर्तव्य भी बता दिए गए हैं थोक्त कर्म च्ञानं सम्यक्षि निषकाम से मुह सशुद्धि अर्थ सका ज्ञानरहित स्रोता प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति स्वाभाविक्यातु अशास्त्रीयया प्रवृत् बंताधो गति सैत् अथ एतो पथो न कतरेना च न भूतानि कतरेण चाने इमा छुद्रा असत्द आवर्ति भूता जायजस्व मृजस्वृतीय स्थानुते इति च मंत्रवर्णा इसके पूर्व के आठ अध्यायों में बताए गए समस्त कर्म तथा उपासनाओं का निष्काम निष्कामु के द्वारा समुचित रूप से अनुष्ठान किए जाने पर वे उसकी चित्त शुद्धि का कारण बन जाते हैं परंतु ऐसे कामनायुक्त लोग जो उपासना से रहित हैं और केवल श्रुति तथा स्मृतियों में कथित कर्मों का ही अनुष्ठान करते हैं वे इनके फलस्वरूप दक्षिण मार्ग पित्रा पितृयान तथा पुनर्जन्म की प्राप्ति करते हैं केवल स्वाभाविक खाना पीना सोना आदि और शास्त्रीय प्रवृत्ति कर्मों के द्वारा पशु पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों तक अधोगति हो जाती है श्रुति में भी कहा है अब जो लोग कर्म कर्मों या उपासनाओं का अनुष्ठान नहीं करते वे इन दोनों पितृयान तथा देवयान मार्गों से वंचित होकर बारंबार आवागमन को प्राप्त होने वाले कीड़े मकोड़े आदि क्षुद्र जीव हो जाते हैं जन्मों और मरो यही उनकी तीसरी गति है वेद मंत्रों में यह भी है अंडज श्वेतज तथा उद्भिज तीन प्रकार के जीवों ने दोनों मार्गों को छोड़कर के इस दुखमय गति को प्राप्त किया विशुद्ध सत्व से तो निष्काम साध्य, साधन, इह बाह्याद्यन संबंधाइता पूर्वकृता संस्कार विशेषोद्भवाद विरक्तस्य, प्रत्यात्मा विषया जिज्ञासा जिज्ञा प्रवर्त तदेतवस्तु प्रश्न लक्षणया श्रुतिया प्रदर्शते कने इद्य काठके परा खानी व्यतीस्वयू परांग पश्यति तस्परा पश्यतिम कश्चिधी प्रत्यात्मावृतचमृतत्व इदिपरी कर्मचिता ब्राह्मणो निर्वेद आयात न अस्ति कृतेन तद् तद्विज्ञाथ स गुरुम एव अभिगच्छेत् समित पाड़ी सौत्रीय ब्रह्मनीष्ठ इत्यादि अथर्वणे शुद्ध चित्त तथा कामना रहित व्यक्ति को इस जन्म या पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के विशेष संस्कार के फलस्वरूप स्वर्ग रूप साध्य तथा यज्ञ रूप साधना से संबंधित बाह्य तथा अनित्य वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है ऐसे व्यक्ति को ही अंतरात्मा के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है इसी जिज्ञासा को श्रुति के द्वारा केने सितम से प्रारंभ करके प्रश्नोत्तर के रूप में दिखाया गया है कठोपनिषद में कहा गया है ब्रह्मा ने इंद्रियों को उनकी मूल प्रवृत्ति को बहिर्मुख करके मानो उन्हें मार डाला इसीलिए वे बाहर की ओर ही देखती है अंतरात्मा को नहीं परंतु अमृतत्व मुक्ति की इच्छा करते हुए किसी धीर व्यक्ति ने अंतर्मुखी दृष्टि से युक्त होकर अंतरात्मा को देखा और अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्गा लोकों के गुण दोषों की परीक्षा करके यह समझकर विरक्त होगा कि किए हुए कर्म के द्वारा शाश्वत वस्तु आत्मा की प्राप्ति नहीं होती तदुपरांत उस आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए उसे हाथ में समिधा काष्ठ लेकर शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए एवं ही विरक्त प्रत्यात्म विज्ञान श्रोत मंत विज्ञा चम उपपद्य नस्तगात्म ब्रह्म संसार कर्म संसारबीज कामकर्मृत्तिण अशेषतो निवर्तते इति इति आत्मवित त्र को मोह क शोकमुश्य चास्य कर्माणि तस्मिन् भिदे परावरे इत्यादि पर इत्यादिश्रुतिभ्य केवल ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति को ही अंतरात्मा विषय ज्ञान के श्रवण मनन तथा अभूति का सामर्थ्य अधिकार प्राप्त होता है अन्य को नहीं और इस अंतरात्मा रूप ब्रह्म के विशेष ज्ञान के द्वारा कामना कर्म तथा प्रवृत्ति आवागमन के मूल कारण तथा संसार के बीज रूप अज्ञान का पूर्णतः नाश हो जाता है श्रुतियों में कहा है उस अवस्था में एकत्व का अनुभव कर रहे ज्ञानी को भला कैसा मोह और कैसा शोक हो सकता है आत्मज्ञानी समस्त दुखों से पार हो जाता है उस कारण तथा कार्य ब्रह्म का दर्शन होने पर हृदय की ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं और प्रारब्ध को छोड़कर बाकी समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है